श्री रामकृष्ण भक्त मालिका देवेंद्र मजूमदार भक्तगण श्री रामकृष्ण को अपने घर लाकर आमोद प्रमोद करते हैं यह देखकर देवेंद्र के मन में भी ऐसी ही इच्छा उदित हुई उनके आर्थिक अवस्था का विचार करते हुए गिरीश चंद्र ने सारा व्यवहार वहन करना चाहा परंतु देवेंद्र इस पर राजी नहीं हुए उन्होंने जब श्री रामकृष्ण से अपने घर चलने के लिए अनुरोध किया तो श्री कृष्ण बोले गाड़ी भाड़ा ही तो काफी लग जाता है तुम्हारी आय तो वैसी नहीं है इस पर देवेंद्र हस्ते हुए बोले, सो हुआ करे महाराज ऋणम कृपा के दिन श्री कृष्ण तथा उनके संग आए भक्तगण देवेंद्र की सेवा एवं आतिथ्य पर विशेष संतुष्ट हुए भोजन करते समय देवेंद्र के परिवार के लोगों की भक्ति देखकर ठाकुर ने विशेष आनंदित होकर देवेंद्र से कहा कि एक दिन वे सबको लेकर दक्षिणेश्वर आए जैसा समय जब देवेंद्र परिवार दक्षिणेश्वर पहुंचे तो ठाकुर ने देवेंद्र की बूढ़ी माँ का अपनी मा के समान ही सा समान स्वागत किया देवेंद्र की माँ भी ठाकुर और माताजी के साथ वार्तालाप करने के पश्चात ठाकुर के बारे में अत्युच्च धारणा लेकर घर लौटी इसके कुछ दिन बाद ठाकुर ने देवेंद्र की जीव पर अपने उंगली से मानो कुछ लिख दिया उससे देवेंद्र को विश्वास हो गया कि ठाकुर ने उनमें शक्ति संचार किया है वरानगर मठ की स्थापना के बाद से देवेंद्र बाबू प्राय वहां जाया करते थे एक दिन स्वामी विवेकानंद उनसे हट करने लगे कि उन्हें सन्यासी बनना होगा देवेंद्र बाबू की यह बताने पर भी कि ठाकुर ने उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी स्वामी जी ने उन्हें सन्यासी के वेश में सजा दिया इसे अंतर्निहित वैराग्य ने उद्दीप्त होकर देवेंद्रनाथ को इतना विभोर कर दिया कि उन्होंने अपने साथ आए मामा से कह दिया कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा वैसे मामा उन्हें तरह तरह की युक्तियां दिखाकर घर ले गए परंतु उनकी वह संन्यास की धुन उतरने में लगभग एक महीना लग गया था देवेंद्रनाथ प्राय ही भाव में डूबकर बाह्य ज्ञान खो बैठते थे एक बार गिरिश बाबू के घर में नारियल के पेड़ की डाल को हवा के झोंके से डोलते हुए देखकर उन्हें श्री कृष्ण के चूड़ा में लगे मोर पंख का स्मरण हो आया और वे काठ की मूर्ति के समान निस्पंद खड़े रह गए उनकी चेतना लौट आने पर गिरीश चंद ने उन्हें उनकी भावुकता के बारे में सावधान करते हुए कहा देखो देवेन्द्र बाबू मेरे यहाँ भाव भाव मत दिखाना मुझे उससे बड़ा डर लगता है एक दिन एक न्यायिक पंडित ने अपने शिष्य के साथ आकर देवेंद्र से कहा ससीम मन के द्वारा असीम भगवान की धारणा भला कैसे की जा सकती है प्रश्न सुनकर देवेंद्रनाथ माँ काली के चित्र की ओर एकटक देखने लगे और देखते देखते वाह ज्ञान खो बैठे उनकी चेतना लौट आने पर पंडित जी के शिष्य ने जब पुनः उस प्रश्न की याद दिलाई तो पंडित जी बोले बेटा तेरे जैसा मूर्ख तो और कहीं नहीं देखा अपने के के के सामने देखा कि किस प्रकार मन के द्वारा ईश्वर की की धारणा हुई, फिर भी तो वही प्रश्न पुनः पूछ रहा है। आय तुलना में अधिक होने के कारण देवेंद्र बड़े परेशान रहते थे इसलिए मिनर्वा थिएटर के प्रबंधकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में उन्होंने वहां खजानी का पद स्वीकार कर लिया तब से वे दिन में जमींदारी दफ्तर का और रात में थिएटर का काम चलाने लगे थिएटर के तकाजे पर उन्हें बहुत से उचृंखल युवक युवतियों के संपर्क में आना पड़ता था यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें अभिनेत्रियों के घर जाकर उन्हें बुला लाना पड़ता था इसके फलस्वरूप देवेंद्र के मन में गुविचारों का उदय होने लगा जो धीरे धीरे आत्मग्लानी तक तथा पश्चाताप के रूप में प्रकट हुआ अतः अठारह ईस्वी मार्च में उन्होंने थिएटर की नौकरी छोड़ दी और भक्तों से सांवना मांगने लगे अंत में नाग महाशय ने उनसे कहा कागज की कोठरी में काम करने जाओ तो देह में दाग लगेगा ही काजल की कोठरी में काम करने जाओ तो देह में दाग लगेगा ही फिर भी भय कैसा गुरुदेव तो साथ ही हैं, उसे धो डालेंगे इतने दिन के बाद सच्ची आश्वासन की वाणी सुनकर देवेंद्र का ढाढ़ बंधा वे शांत हो गए ठाकुर ने ही उनकी रक्षा की बाद में वे सब से कहने लगे लोग जब मेरे जीवन के इस समय की घटनाओं को जान पाएंगे तो समझ सकेंगे कि यदि कोई जीवन में कभी एक बार कोई बुरा कर्म कर बैठे तो उसे सदा के लिए भगवान के मार्ग से चित्त हो जाना होगा ऐसी बात नहीं है मैंने उस दिनों कितने ही गर्भित कार्य किए थे फिर भी दयामय ठाकुर ने मेरा त्याग नहीं किया उनके जीवन के इस अभ्यास की बातों को सुनकर स्वामी जी ने कहा था निरंतर उन्नति ही यथार्थ महानता का परिचायक नहीं है बल्कि प्रत्येक पदस्खलन के बाद जो पुनरुत्थान होता है उसी में यथार्थ महानता निहित है अठारह सौ चौरानवे का काम छोड़कर देवेंद्र लगभग एक साल तक बेकार ही रहे उन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और वह परिवार में केवल उनकी सहधर्मणी और भाभी ही रह गई इस प्रकार अत्यंत के बीच बिना नौकरी के रहना कैसे संभव था अतः 9 मार्च 9 जून अठारह सौ ईस्वी को उन्होंने अंतानी मोहल्ले के महेंद्र बाबू की जमींदारी में नौकरी स्वीकार की मासिक वेतन पच्चीस रुपये नियत हुआ काम लेने के लगभग पांच छह महीने बाद वे सब परिवार एंटाली आकर 33 नंबर देवलेन के मकान में निवास करने लगे कार्य के बीच अवकाश के समय वे देवेंद्रनाथ जमींदार बाबुओं के पुष्पुत ध्यान में जाकर निर्जन में जब ध्यान में लगे रहते थे कभी कभी वे खेवड़ा तला के में जाकर भी साधना करते थे उन दिनों वे व्यक्त रूप से किसी को साधक के रूप में अपना परिचय नहीं देते थे तथा कृष्ण महिमा का का प्रचार भी नहीं करते थे बल्कि उनके आय आय की तुलना बीच आचार्य विवेकानंद के दिग्विजय के फलस्वरूप कलकत्ते के निवासी श्री रामकृष्ण के पार्सदों की खोज करने लगे और उन लोगों के गुप्त रूप से निहित आध्यात्म धन का पता लगा कर उसमें हिस्सा बांटने के लिए व्याकुल हो उठे यह देखकर देवेंद्रनाथ मजूमदार के मन में भी आया कि श्री रामकृष्ण के पुनीत संग से धन्य होने के कारण उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि श्री गुरु की महिमा का प्रचार करें। इस विचार से वे महेंद्र बाबू के सौतेले भाई उपेंद्र बाबू के साथ श्री रामकृष्ण की चर्चा करने लगे उपेंद्र ने बचपन में कई बार श्री रामकृष्ण देव को देखा था अतः देवेंद्र बाबू से मिलकर उनकी वे सारी स्मृतियां पुनः जाग उठी और वे अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हुए यहीं से देवेंद्र के प्रचार कार्य का श्री गृह हुआ यथाक्रम उन्होंने अपनी पड़ोसी दुर्गाचरण भट्टाचार्य के मकान में लोगों को साथ लेकर सदग्रंथ पाठ तथा सत्संग प्रारंभ किया इस प्रकार तीन चार वर्ष बीते अब तक देवेंद्रनाथ ने आचार्य का स्थान स्वीकार नहीं किया था अब शीघ्र ही वह अवसर भी आ पहुंचा एक दिन महेंद्र बाबू के ज्येष्ठ पुत्र सुरेंद्र बाबू के अनुरोध पर वे इच्छा न होते हुए भी ऊपर के बैठक खाने में गए वहां एक सन्यासी श्याम संग संगीत काली माता के भजन गा रहे थे उसे सुनते हुए वे इतने भाव विभोर हो गए कि अपने को रोक पाने में अक्षम हो सभा के बीच उठ खड़े हुए उस दिन से एंटाली विभाग के सभी लोग उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करने लगे और क्रमशः कई लोगों ने उनको अपने गुरु के रूप में वर्णन किया